CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम गणित का होनहार भारतीय बालक श्रीनिवास रामानुजन यह कहानी एक ऐसे जीनियस की कहानी है जिसमें गणित के प्रति बेपनाह जुनून था अंकों में छिपे संदेशों अर्थों को भांपने की अद्भुत क्षमता थी उनमें अपार सृजनात्मकता और अंतर्मुखी कल्पना की बेजोड़ योग्यता थी यह सब उन्हें अंकों की अंतरंग घनिष्ठता से बिल्कुल वैसे ही हासिल हुई जैसे कोई संगीतकार बार-बार रियाज करके सुरों और तानों को पक्का करता है जैसे कोई चित्रकार कैनवास पर भिन्न-भिन्न तरह से रंगों को बार-बार बदल कर भिन्न-भिन्न आकृतियां उतार कर अपनी कलाकृति तैयार करता है वो अंककों को रंगों की तरह इस्तेमाल किया करते थे रंग जैसे مصور کے لیے ہیں اور شبد شاعر کے لیے جیسے گیتکار شبدوں کو چن چن کر بھاوناؤں سے اوتپروت اپنی رچنا کا تانا بانا بنتا ہے ویسے ہی وہ شاعرانہ شدت سے गणित کے प्रमेय اور सिद्धांत لکھا کرتے تھے سن 1900 عیسوی کومبکونم میں ٹاؤن ہائی سکول फार्म 3 का कक्षा कमरा जो आजकल की 7वीं कक्षा के बराबर है और ये गणित विषय का पीरियड था चुप चुप चुप चुप चुप स्वामी सर आ रहे हैं सब खड़े हो जाओ प्रणाम सर प्रणाम प्रणाम बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ हां हां तो बच्चों आज मैं आपको भागफल के बारे में बताऊंगा जी जी जी विद्यार्थियों जब किसी संख्या को उसी संख्या द्वारा भाग दिया जाता है तो उसका भागफल एक होता है हां जी अब मैं इसी गणित के सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं मान लो कि मेरे पास 13 केले हैं और मुझे यह 13 छात्रों में बांटने हैं तो प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे बता दो बता दो सामा बताऊं आहा हां स्वामी तुम बताओ सर एक विद्यार्थियों, क्योंकि तेरा को अगर तेरा से विभाजित किया जाता है, तो भागफल एक होता है। सारे बच्चे समझ गए ना। जी सार, जी सार, जी सार। और एक बार फिर मानलो कि हमारे पास एक हजार के लिए हैं, और हमें उन्हें एक हजार चात्रों में � तो जरा सोच कर बताओ कि प्रत्येक छात्र को कितने केले मिलेंगे सर मैं बताऊं आहा भाई सुब्रमण्यम तुम ही बताओ एक केला बिल्कुल सही शाबाश वेरी जॉब सुब्रमण्यम वेरी जॉब तो विद्यार्थियों हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर किसी भी संख्या को उसी संख्या द्वारा विभाजित करते हैं तो परिणाम हमेशा एक होता है समझ में आ गया सभी को सर अब बार-बार कहते हैं मान लो मान लो हजार नहीं तो कुछ केला ही अपने साथ ले आते हम सबको भी एक-आध केला खाने को मिल जाता <laughs> <laughs> चुप चुप ऐसे खयाली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है बच्चों यह नियम हमेशा याद रखना हां लेकिन सर एक बात बताइए क्या यह नियम शून्य पर भी लागू होगा सर अगर शून्य को शून्य से भाग देंगे तो भी क्या परिणाम 1 के बराबर होगा अबे यह क्या उल्झुलुल सवाल है भाई <laughs> सर यह नियम हर जगह और हर समय नहीं लागू किया जा सकता क्यों नहीं क्यों नहीं शून्य को अगर शून्य से विभाजित करते हैं तो एक नहीं होता क्या मतलब क्या है तुम्हारा आर यू टेस्टिंग माय नॉलेज इन मैथमेटिक्स नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर लेकिन सर शून्य केले अगर शून्य लोगों में बांटे जाएंगे तो किसी को भी कोई केला नहीं मिलेगा क्योंकि शून्य एक असीमित संख्या है इसीलिए सर इसे यानी शून्य को विभाजित नहीं किया जा सकता आ, आ, आ, बात तो इसकी एकदम ठीक है हां सर ये रामनोजन है और आपको पता है सर ये सारे तंजवों जिले में प्रात्मिक परिक्षा में अवल आया है। अच्छा, भाई वाः, शाबाज रामानुजन, शाबाज। ये था होनहार मेधावी श्री निवास रामानुजन। एक तेरे वर्ष का सीधा साधा सा दिखने वाला सामला गरीब सा बेचारासा बड़ी-बड़ी जिज्ञासा से चमकती स्वप्ने लाखे उनका जन्म सन 1887 ईस्वी की 22 दिसंबर को गुरुवार के दिन अपनी नानी के घर एक छोटे से गांव इरोड़े में हुआ यह गांव तब के मद्रास प्रेसिडेंसी और आज के तमिलनाडु प्रांत के मद्रास शहर के दक्षिणपुर 250 मील दूर स्थित है अपने पूर्वजों की परंपरा जारी रखते हुए उनके गरीब ब्राह्मण पिता के श्रीनिवास आयंगर साड़ी की दुकान में एक मुनीम थे उनकी माता कोमल तामल पास ही स्थित सारंगपानी मंदिर में भजन गाया करती थी वंदे मगरकृ आचुन नन्वी अभय मुंदी ये मंदिरों और बुनाई करगे का पावन कस्वा दक्षिंड की गंगा नदी कावेरी के तट पर स्थित है मगन तंडई कावेरी के तट पर स्थित है मद्रास जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है तंजावुर जिले से 160 मील दूरी पर स्थित है पांच वर्षीय रामानुजन ने कंगायन प्राइमरी विद्यालय में दाखिला लिया वो जब स्कूल जाने लगे तब उनके पिता श्रीनिवास अपने थोड़े से वेतन में बेटे के लिए पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे परंतु रामानुजन को पढ़ाई के लिए बहुत सी पुस्तकों की तो आवश्यकता ही नहीं थी वो खिलौनों से नहीं गणित के अंकों से खेलते थे नवंबर सन 1887 में जब वे 10 वर्ष के भी नहीं हुए थे तब उन्होंने अंग्रेजी तमिल भूगोल और अंकगणित विषय के साथ प्राइमरी परीक्षा पास कर ली थी और इसी वर्ष उन्होंने टाउन हाई स्कूल में दाखिला ले लिया 11 वर्षीय चमत्कारी बालक के नाम से जाने जाने वाले रामानुजन ने उन दिनों इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़ाई जाने वाली गणित की तीनों शाखाओं अंकगणित त्रिकोणमिति और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अभ्यास समाप्त कर लिया था फिर उनके हाथ लगी एल एन लोनी की लिखी त्रिकोणमिति की किताब और मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही इस पुस्तक पर भी उन्होंने महारत हासिल कर ली और स्वयं ही कई नए प्रमेय भी खोज निकाले जब वो 15 वर्ष के थे और 10वीं में पढ़ रहे थे तो एक मित्र के जरिए स्थानीय कॉलेज के पुस्तकालय से लाया हुआ उच्च गणित का एक अद्भुत ग्रंथ असनाप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स उनके हाथ लगा सन 1886 में छपी इस पुस्तक के लेखक थे जॉर्ज शुब्रिजकार जिसकी सहायता से रामानुजन में छिपी गणित प्रतिभा और उजागर और प्रफुल्लित हुई सन 1903 में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की एस कृष्णा स्वामी अय्यर जो टाउन हाई स्कूल के प्राध्यापक थे घोषणा करने के लिए मंच पर आए पर सामने था एक छात्र है बीच में चेनमस्कार को देखा और श्री बवास को साथियों मुझे श्रीनिवास का परिचय देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है उसने सिर्फ मैट्रिक परीक्षा के गणित विषय में सर्वाधिक अंक हासिल ही नहीं किए बल्कि वो इस वर्ष के के रंगनाथ राव पुरस्कार का भी काबिल हकदार है अगर मुमकिन होता तो उसे सर्वाधिक अंकों से भी अधिक अंक मिलने चाहिए थे पूरे 100 अंक भी उसके गणित के ज्ञान का सही-सही मूल्यांकन करने के लिए काफी नहीं है रामानुजन को उनके विद्यालय में उत्तम काम के बल बूते पर कुंभकोणम के सरकारी कॉलेज में आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 2 साल के लिए जूनियर सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति प्रदान की गई यह कॉलेज दक्षिण भारत का कैम्ब्रिज माना जाता है उनका लक्ष्य गणित शरीर क्रियाशास्त्र ग्रीक और रोमन इतिहास और अंग्रेजी विषयों के साथ फर्स्ट आर्ट्स यानी एफए की परीक्षा पास करना था यह कोर्स इंटरमीडिएट डिग्री के समतुल्य था इसके जरिए वो मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे रामानुजन का गणित ज्ञान इतना बढ़ा कि उनका दूसरे विषयों पर ध्यान होता ही नहीं था सन 1906 में एफए परीक्षा में असफल रहने के बाद रामानुजन मद्रास चले आए जहां उन्होंने 25 अप्पा कॉलेज में दाखिला ले लिया पर वहां भी वे फेल हो गए सन उन्निस सो आठ बीता और उन्निस सो नौ आया रामानुजन की माताजी ने उनके लिए अपने दूर के रिष्टेदार की भोली भाली, मोटी मोटी आखों वाली गाउं की नौ साल की लड़की जानकी को अपने बेटे के लिए दुलहन चुना और उनका विवाह करा दिया। शादी के तुरंत बाद 9 वर्षीय जानकी को उसकी माता के पास राजेंद्रम नगर भेज दिया गया अगले 3 वर्ष वे दोनों जुदा-जुदा रहे पर अब 22 वर्षीय तरुण रामानुजन वयस्क जीवन की दहलीज पर थे भूख और ज्ञान कोरे गणे से गुजारा नहीं हो सकता गरीबी और गणित के बीच संघर्ष करते रामनोजन को बचाने के लिए प्रोफेसर शेषु अय्यर ने दीवान बहादुर रामचंद्र राव के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखकर उसे दिया जो मद्रास कलकत्ता मार्ग पर मद्रास से 110 मील आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के जिला अधिकारी थे और साथ ही भारतीय गणित सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी थे सर सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं हां हां आइए शुक्रिया सर शुक्रिया मजावान सर तुम काफी थके और परेशान नजर आते हो मैं तुम्हारी क्या और कैसे मदद कर सकता हूं म, मैं मैं शिरनिवास रामअर्जुन हूं सर ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। मेरे भतीजे यार कृष्ण राव ने यह बताया था कि तुम बचपन से ही गणित में मेधावी हो हुँ? सर और हैरानी की बात यह है कि फेल होकर तुम कॉलेज छोड़ चुके हो जी सर सर यह यह पत्र आपके लिए कुंभ कोलम के कॉलेज प्रोफेसर शेशु अय्यर जी ने लिखा है ये लीजिए सर हां हम्म प्रोफेसर शेशव अय्यर ने लिखा है कि तुम एक नोटबुक लाए हो जी जी हां सर आ, आ, सर क्या इसमें से कुछ प्रमेय यानी थ्योरम पढ़कर सुनाओ नहीं नहीं आ, तुम यह नोटबुक मुझे दे दो आ, जी हां जैसे आपकी मर्जी सर ये लीजिए सर हम्म अमेजिंग अह यह तो बहुत ही मुश्किल है मुझे इतनी गणित नहीं आती कि मैं यह सब समझ सकूं लेकिन सर यह तो एक सरल प्रमेय है और हो सकता है कि यह सरल हो भाई पर जिन पुस्तकों को हमने पढ़ा है उनमें यह नहीं है अब एनीवे हम तुमसे और तुम्हारे गणित ज्ञान से प्रभावित हुए हैं शुक्रिया सर हम अह वैसे तुम रहते कहां हो सर बोर्डिंग हाउस स्वामी पल्ले स्ट्रीट ट्रिपलिकेंट मद्रास हम पर मद्रास में क्यों कुंभ कोलम में मेरे लिए शांति नहीं है सर यहां कम से कम मैं अपना गणित का काम शांतिपूर्वक कर सकता हूं हां तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो सर बस मैं यह चाहता हूं कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया जाए जिससे मैं निश्चिंत होकर अपना समय गणित में लगा सकूं मेरा मतलब है सर जीविका कमाने का कोई प्रबंध अगर अ, तो तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई काम मिल जाए जी सर ताकि तुम अपने गणित का स्वप्न पूरा कर सको इससे अधिक और कुछ नहीं हुँ? जी बिल्कुल सर बस सर इसी आशा से मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मेरे लिए गणित से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं देखो रामानुजन मुझे खेद है फिलहाल मैं तुम्हें कोई नौकरी या काम नहीं दे सकता क्या तुम्हारी गणितीय प्रतिभा यह इस छोटी सी जगह में बर्बाद हो जाएगी पर सर कम से कम तब तक जब तक तुम्हें नियमित पक्की नौकरी नहीं मिल जाती तुम्हारे गुज़ारे का प्रबंध कर दिया जाएगा वापस घर चले जाओ और अपना काम करो तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध कर दिया जाएगा क्या सर सर मैं मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं आप आप वाकई उदार और दयालु हैं आपका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर कोई बात नहीं बहुत-बहुत कोई बात नहीं के बाद रामानुजन को प्रतिमा 25 रुपए का मनी ऑर्डर आने लगा इस आर्थिक सहायता से 1911 का वर्ष उनके लिए सुखद और आशापूर्ण रहा इसी वर्ष जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में उनका प्रथम शोध लेख प्रकाशित हुआ शीर्षक था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण जिस काम से उनको पहचान मिली अगले साल यानी 1912 के प्रारंभ में उन्हें मद्रास के अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में पहली नौकरी मिली 20 रुपये प्रतिमाह वेतन की यह अस्थाई नौकरी कुछ ही सप्ताह तक रही इस रोजगार के अंत में उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के चीफ अकाउंटेंट के दफ्तर में क्लर्क के पद के लिए अर्जी दी भाई मैं <laughs> बहुत अच्छा लगा तुमसे इतने दिनों के बाद मिले <laughs> मुझे भी क्या बात है भाई तुम्हारे बारे में तुम्हारे सुयश के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं <laughs> अच्छा <laughs> और यही सब सुनकर तुम्हारे दर्शनों को आया हूं लोग कह रहे हैं कि तुम एक अद्भुत प्रतिभा हो क्या कहा हां मैं और प्रतिभा <laughs> मजाक उड़ाने के लिए क्या मैं ही रहा हूं जरा मेरी कोहनी को देखो क्या हुआ देखो इससे तुम्हें मालूम चल जाएगा कि मैं कैसी प्रतिभा हूं ओ यह क्या? इसे इतनी रोखी और मैली क्यों है? मुझे प्रतिभाशाली बनाते-बनाते यह काली और कड़ी पड़ गई है। ओह! मैं अपना गणित स्लेट पर करता हूं। हम्म हम्म। यह देखो स्लेट। हां। और यह रहा खड़िया। हा? इसे पोछने के लिए कपड़ा उठाने में देर लगती है। इसलिए इसे थोड़ी-थोड़ी देर के बाद बार-बार कोहनी से रगड़ना पड़ता है। लेकिन तुम गणित स्लेट पर क्यों करते हो कागज क्यों नहीं इस्तेमाल करते कागज हां <laughs> जिसके खाने के लाले पड़े हो वो कागज के लिए पैसे कहां से लाएगा मुझे महीने में 4 रीम कागज चाहिए तो तुम खाने के लिए क्या करते हो मतलब तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है क्या कहीं काम करते हो बताता हूं बताता हूं मुझे नेल्लोर के कलेक्टर दीवान बहादुर रामचंद्र राव हर महीने कुछ भेजते रहते हैं अरे तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता है है क्यों नहीं मैं दूसरों पर कब तक निर्भर रह सकता हूं अरे शिरनिवास अब तो मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी है इसी वजह से मैंने पिछले महीने उनका मनी ऑर्डर भी लौटा दिया है रामनोजन यह तो बहुत नासमझी का काम किया तुमने हाँ? अब तुम क्या करोगे तुम्हें पता है शिरनिवास मुझे मद्रास पोर्ट के वित्त विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई है अच्छा हां इस महीने की 9 तारीख को मुझे नौकरी पर जाना है ये बता वेतन कितना मिलेगा वेतन ₹25 प्रति माह हम्म शुरुआत तो बुरी नहीं है ₹25 प्रति माह 25 वर्ष के जवान के लिए <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है <laughs> रामानुजन अपने एक साथी रामास्वामी अय्यर की मदद से जनरल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की शोध पत्रिका में अपने दो लेख प्रकाशित करने में सफल रहे उनका छात्रवृत्ति का आवेदन मद्रास विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सामने अनुमोदन के लिए लाया गया It has to be deliberated. Bear, that's right. Yes. It's an extraordinary situation altogether. Yeah. Hmm. Upasthit Mahodai. Is maamle mein paristhiti kuch extraordinary asadharan hai. Is liye ko bhi is samman mein kuch असाधारण कदम उठाना चाहिए यह असाधारण परिस्थिति किस प्रकार की है आ, मैं बताता हूं आपको यह असाधारण इस मामले में है कि उम्मीदवार की शिक्षा अप्रत्याशित है वह साधारण उम्मीदवार नहीं है एस रामानुजन है वह कौन है इसमें हमें तनिक भी रुचि नहीं है इन बातों में हमें बिल्कुल अव्यक्तिक रहना चाहिए बिल्कुल अव्यक्तिक रहना चाहिए जब हम अवैयक्तिक नहीं रहते तो पक्षपात होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है इससे हमें बचना चाहिए हां अरे भाई इस दशा में पक्षपात होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता उम्मीदवार की योग्यता पर गणित अध्ययन बोने विचार किया है उसने इसके काम को जांचा है उसे प्रतिभाशाली पाया है और अनुसंधान छात्रवृत्ति देने की सिफारिश की है अप्रूव किया है recommend किया है देखिए गणित अनुसंधान बोर्ड यह कर सकता है पर हमें देखना यह है कि जो कुछ भी किया जाए वह नियमों के अनुसार हो किसी के लिए भी नियमों का उल्लंघन करना अनुचित होगा ऐसा करने से बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं पर महाशय रामानुजन की गणितीय योग्यता में संदेह नहीं किया जा सकता है प्रश्न किसी व्यक्ति की गणितीय योग्यता जांचने का नहीं है। प्रार्थी के कागज हमारे सामने हैं। हम देखते हैं कि उसने केवल हाई स्कूल की परीक्षा पास की है जबकि इस छात्रवृत्ति के लिए उसे एमए होना चाहिए। सही कहा। मैं आपसे क्षमा투। नियम यही कहता है। अब एक्सक्यूज मी सर। यस। मैं सिंडिकेट के विद्वान सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रार्थी की सिफारिश प्रोफेसर गिलबर्ट वॉकर ने की है आप लोग डॉक्टर वॉकर से परिचित हैं वो भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं वो एफआरएस यानी रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो हैं कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के अनुसंधानों को रोचक पाया है और उनकी येस। प्रशंसा, येस। प्रशंसा की है अब मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गणित जगत में प्रोफेसर हार्डी का क्या स्थान है माननीय सदस्य ने हमारी बात को गलत समझा है उम्मीदवार की योग्यता में हमें संदेह नहीं है उसकी प्रतिभा का हम आदर करते हैं पर जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ कायदे कानूनों से बंधे हैं हां जी हां हा। तो आपके विचार से उसका एमए पास होना उसकी प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है अब देखिए मैं तो नियमों को मानने वाला व्यक्ति हूं और नियम यही कहते हैं प्रतिभा के बारे में नियम बिल्कुल मौन हैं टॉपिक क्या होगा व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट हमें खेद है कि हम उपकुलपति महोदय की सिफारिश को स्वीकार नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं नियम उसकी आज्ञा नहीं देते देखिए ऐसी प्रतिभाएं विरली होती हैं जो नित्य नहीं उभरती मैं समझता हूं कि हम कानून की संस्था नहीं हैं शिक्षा की संस्था है ज्ञान की संस्था है और हमारा यह निर्णय हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है अनुसंधान छात्रवृत्ति देने के मार्ग में जो कानूनी कठिनाई है उसकी ओर सिर्फ संकेत किया है मुझे लगता है कि कानून अपनी बलि लिए बिना नहीं मानेगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं हम मजबूर हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं एक्सक्यूज मी यस मैं दो शब्द कह सकता हूं हां जस्टिस सुंदरम कहिए कहिए ओह थैंक यू देखिए मैं सिंडिकेट का ध्यान विश्वविद्यालय एक्ट की भूमिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसमें स्पष्ट कहा गया है कि विश्वविद्यालय का एक कर्तव्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है हमारे सामने जिस প্রার্থী का आवेदन है उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें गणित में अनुसंधान करने की अद्भुत योग्यता है एक्जेक्टली exactly, एक्जेक्टली exactly. यदि विश्वविद्यालय उसकी इस योग्यता का लाभ नहीं उठाएगा और अनुसंधान को प्रोत्साहन नहीं देगा तो वह अपने कर्तव्य से विमुख होगा राइट right. ये नियम स्वयं विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं यस yes. जोनी एम विश्वविद्यालय एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चन डालते हैं उनको अनधिकृत और अनुचित समझा जाना चाहिए exactly, exactly. Uh, तो आप सब सही मतेस बात से <laughs> uh, आप uh, justice, हैं तो ठीक है uh, uh, अनुमोदन कर दीजिए <laughs> oh, <laughs> uh, हम सब अनुमोदन कर सकते हैं कि रामानुजन को 75 85 रुपया मासिक चात्रविट्टी धेना स्विकृत माना जाता है तेंक यू तेंक यू दोस्तो हमारी कहानी का अंत यही नहीं होता अगले भाग में हम आपको दो विमुक प्रतिभाओं की जुगलबंदी की दास्तान सुनाएंगे एक था रामानुजन जो धर्मपरायण रूढ़िवादी दक्षिण भारत का गरीब ब्राह्मण था स्वअध्ययन से बना गणितज्ञ और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के दफ्तर में मामूली क्लर्क था जबकि दूसरी तरफ गॉडफ्रे हेरल्ड हार्डी एक अमीर ब्रिटिश कुलीन सामंती तबीत का मालिक जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित विभाग का मुखिया था हार्डी गणित में प्रमाण के कायल थे तो रामानुजन के लिए प्रमाण की कोई अहमियत नहीं थी रामानुजन के लिए एक प्रमेय में तब तक कोई अर्थ नहीं था जब तक कि उसमें ईश्वरीय विचार न झलकता हो गणित का होनहार भारतीय बालक श्रीनिवास रामानुजन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध आलेख एवं विषय संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार बावला कोचर मंजू मेनी सुनील लोहिया राजेश आहूजा प्रवीण शर्मा परवेज गौहर तथा रजत सेन गुप्ता बाल कलाकार आरूप यश चोपड़ा और विनायक ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहायक विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल ध्वनि संपादन निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति c i e